पहला प्रश्न श्रद्धा क्या है श्रद्धा है एक प्रकार का पागलपन लेकिन सिर्फ धनभाग्यों को ही ऐसा पागलपन मिलता है अभागे हैं वे जो श्रद्धा के पागलपन से अपरिचित हैं श्रद्धा का पागलपन जीवन की सबसे बड़ी संपदा है क्योंकि उसी के आधार पर जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी खोज शुरू होती जिसके जीवन में श्रद्धा का सूत्र नहीं है वो इंद्रियों पर अटका रह जाता है उसका यथार्थ आंख से जितना दिखाई पड़े हाथ से जितना छूने में आ जाए कान से जितना सुनाई पड़े इसी पर अटक जाता है और इंद्रियों की सीमा है इंद्रिया बड़ी छोटी है अस्तित्व विराट है इंद्रिया ऐसे हैं जैसे चाय की चम्मच और अस्तित्व ऐसे है जैसे महासागर चाय की चम्मच से जो सागर को नापने चलता है कब नाप पाएगा कैसे नाप पाएगा चाय के चम्मच में सागर का कोई दर्शन ही हो सकता है। यद्यपि चाय की चम्मच में जो बनाता है वह भी सागर है पर बड़ा गुणभेद हो गए कहां सागर के तूफान कहां सागर की मौज कहां सागर की मस्ती कहां सागर की उतुंग लहरें कहा सागर की गहराइया जिनमें हिमालय जैसा पहाड़ खो जाए तो पता भी ना चले कहां गया उस चाय की चम्मच में न तो गहराई होगी सागर की न सागर की तरंगों की मौज मस्ती होगी नृत्य होगा ना तूफान आंधी होंगे हालांकि चम्मच में जो भर गया है वो सागर का ही एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन गुणात्मक परिवर्तन भी हो गया परिमाण तो कम हुआ ही हुआ गुण का भी अंतर हो गया सागर में डूब सकते हो चाय की चम्मच में कैसे डूबोगे ऐसी ही इंद्रियों की स्थिति है इनसे जो हमें दिखाई पड़ता है वो विराट का ही हिस्सा है पर अतिद्र इतना छुद्र कि परिमाण का भेद तो पड़ता ही है गुण का भेद भी पड़ जाता है अदृश्य न मिलेगा तो सागर न मिलेगा मगर अदृश्य को खोजने के लिए जो पहला सूत्र है वह है श्रद्धा श्रद्धा का मतलब होता है जो नहीं देखा उस पर भी भरोसा जो नहीं सुना उस पर भी भरोसा श्रद्धा का अर्थ होता अनजान में उतरने का साहस इसलिए मैं कहता हूं श्रद्धा एक पागलपन है जो तथाकथित समझदार हैं वो ऐसी झंझट में नहीं पड़ते वो जाने माने की सीमा में रहते जहां तक जाना माना है वहीं तक जाते हैं उससे आगे नहीं जाते उससे आगे विराट का जंगल भटक जाने का डर भटक जाने की जोखिम उठाने का नाम श्रद्धा है जोखिम तो है कोई गारंटी हो नहीं सकती कौन देगा गारंटी कोई इंश्योरेंस भी नहीं हो सकता अज्ञात की तरफ जो चला है उसने एक जोखम तो ली है हो सकता है खो जाए हो सकता है भटक जाए हो सकता है लौटने की संभावना ना रहे क्योंकि विराट से संबंध जोड़ना खतरनाक तो है ही जब नदी सागर से संबंध जोड़ती है तो खतरा तो लेती ही है खतरा यही है कि खो जाएगी और सौभाग्य यह है कि खोकर ही नदी सागर हो जाती इसलिए मैं कहता हूं श्रद्धा एक तरह का पागलपन है। और इसलिए जो थोड़े बहुत श्रद्धा से पागल हैं उनको ही मैं स्वस्थ कहता हूं क्योंकि उनके जीवन में झरोखा खुला है वो आकाश को बाहर छोड़ नहीं दिए आकाश उनके भीतर आता जाता है उनके पंख अभी भी फड़फड़ाते वह अभी भी उड़ने को तत्पर है वह अभी भी दूर चांद तारों से मिलने की तैयारी कर रहे छोटी है क्षमता छोटी है शक्ति लेकिन आकांक्षा विराट की यही श्रद्धाकार थी जब एक किसान बीज बोता है तो श्रद्धा है क्योंकि कौन जाने बीच पनपेंगे ना पनपेंगे सभी बीच पनपते तो नहीं सभी भी सदा नहीं पनपते फिर कौन जाने वर्षा आएगी कि नहीं आएगी मेघ घिरेंगे कि नहीं घिरेंगे सदा मेघ घिरते भी नहीं सूखा भी पड़ता है और कौन जाने जैसा कल तक हुआ है वैसा आगे भी कल होगा कि नहीं आज तक सूरज उगा है सच लेकिन कल उगे ना उगे कल के बाबत क्या कहोगे कोई निश्चय से उत्तर नहीं दे सकता एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब सूरज नहीं उगेगा वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब सूरज का ईंधन चुक जाएगा आखिर दिए का छोटा सा तेल का दिया जलाते हो वो भी तो उतनी ही देर तक जलता है जितनी देर तक तेल है सूरज का भी तेल एक दिन चुग जाएगा उसकी क्षमता भी रोज कम होती जा रही है प्रतिदिन कम होती जा रही क्योंकि जितनी रोशनी देता जाता उतना कम होता जाता है एक न एक दिन ठंडा हो जाएगा हो सकता है वो दिन कल ही हो कल का क्या भरोसा सूरज निकलेगा कि नहीं बादल घिरेंगे कि नहीं और क्या भरोसा कि बीज अब तक तो धोखा नहीं दिए कल भी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा कायम रखेंगे कि नहीं रखेंगे बीज सड़ भी जा सकते सब डर है फिर भी किसान बीज बोता है हाथ में जो है उनको गमाता है उसकी आशा में जो अभी हाथ में नहीं हालांकि बुद्धिमानों का तर्क यह कि हाथ की आधी रोटी आकांक्षा और आशा की पूरी रोटी से बेहतर है यह बुद्धिमानों का कहना है श्रद्धालु का कहना यह है कि हाथ में कितना ही हो वो उसके लिए गवाने की तैयारी रखनी चाहिए जो हाथ के अभी बाहर तो विकास होता है बुद्धिमानों की बात मानी तो जड़ हो जाओगे पागलों की सुनो श्रद्धा का सूत्र जीवन में सारी संभावनाओं को अपने में लिए आमतौर से लोग सोचते हैं कि श्रद्धालु व्यक्ति कमजोर होता है बिल्कुल ही गलत बात श्रद्धालु ही शक्तिशाली है अश्रद्धालु कमजोर होता है वह अपनी कमजोरी को बड़े तर्क देता है वो कहता है जब तक मुझे प्रमाण ना मिल जाए मैं मानू कैसे लेकिन श्रद्धालु कहता है कुछ चीजें जीवन में ऐसी भी हैं कि मानो तो प्रमाण मिलते अगर मानो ही ना तो प्रमाण मिलते ही नहीं जैसे कोई कहे कि प्रेम में तब करूंगा जब प्रेम का पहले मुझे प्रमाण मिल जाए कि होता है कोई बच्चा यह कहे कि मैं प्रेम तभी करूंगा जब मुझे प्रेम का प्रमाण मिल जाए कि यह रहा प्रेम ऐसा रहा प्रेम जब मैं प्रेम का पूरा शास्त्र समझ लूं सब तरफ से जांच परख कर लूं भूल चोक की कोई संभावना ना रहे तब करूंगा प्रेम तो फिर इस जगत में प्रेम विदा हो जाएगा ये तो श्रद्धालु के कारण प्रेम चल रहा है क्योंकि श्रद्धालु कहता कर लेंगे पहले फिर जांच परख हो लेगी जांच परख पीछे हो लेगी श्रद्धा बड़ी दुस्साहस की बात है कमजोर के बस की बात नहीं ये बलवान की बात है मैं पाप गिल हूं सितारों की बात करता हूं खिजा जदा हूं बाहरों की बात करता हूं श्रद्धा ऐसा पागलपन है कि जब चारों तरफ मरुस्थल हो और कहीं हरियाली का नाम ना दिखाई पड़ता हो तब भी श्रद्धा भरोसा रखती कि हरियाली है फूल खिलते जब जल का कहीं कण भी ना दिखाई पड़ता हो तब भी श्रद्धा मानती है कि जल के झरने प्यास तृप्त होती जब चारों तरफ पतझड़ हो तब भी श्रद्धा में वसंत ही होता है श्रद्धा में वसंत का मौसम सदा ही होता है श्रद्धा एक ही मौसम जानती है वो वसंत बाहर होता रहे पतझड़ पतझड़ के सारे प्रमाण मिलते रहें, लेकिन श्रद्धा वसंत को मानती है संन्यास के लिए इस देश में हमने गैरेक वस्त्र चुना है गैरेक का एक दूसरा नाम है वासंती रंग यह वसंत का रंग है यह वसंत के सौंदर्य की इसमें झलक है वसंत की जवानी की वसंत की आशा की वसंत की श्रद्धा की यह फूलों का रंग है यह सूरज का रंग है यह सुबह का रंग है इसको वासंती बाना कहा है ये शहीदों का रंग है जो इतने दूर तक रांची हो जाते हैं कि अनजान अपरिचित परमात्मा के लिए अपना जाना माना प्राण भी चढ़ा देते मैं पापगिल हूं सितारों की बात करता हूं खिजा जदा हूं बाहरों की बात करता हूं दबी हुई है जहां सोज आग सीने में मैं राख हूं पर सरारों की बात करता हूं श्रद्धा राख में भी अंगारों की बात करती अंगारों को खोजती जहां मृत्यु ही मृत्यु है जहां मरघट मर्गट ही है वहां श्रद्धा अमृत का राज खोजती यहां है क्या मृत्यु के सिवा कुछ मर गए हैं कुछ मरने वाले हैं कुछ जो अभी पैदा नहीं हुए हैं वो भी मरेंगे यहां मृत्यु के सिवा और कुछ भी निश्चित नहीं अगर श्रद्धा के अतिरिक्त सोचो तो मृत्यु भर एकमात्र यथार्थ है बाकी तो सब श्रद्धा है जन्म के बाद एक ही बात निश्चित है जो होगी वो मृत्यु है बाकी सब अनिश्चित है बाकी होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता जीवन में एक ही बात पूर्ण रूप से निश्चित है वह मृत्यु है अगर कोई ठीक ठीक तर्कवादी हो तो मृत्यु के अतिरिक्त तो और किसी में उसको विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि और बाकी सब चीजें अनिश्चित है इसलिए पश्चिम में जहां तर्क का खूब विचार हुआ है फैलाव हुआ है वहां लोगों का जीवन में कोई भरोसा नहीं रहा है लोग कहते हैं जीवन अर्थहीन वहां मृत्यु एकमात्र तथ्य मालूम होने लगी बड़ी संख्या में लोग आत्मघात करते हैं क्योंकि जीवन अर्थहीन मृत्यु में ही शरण लेते मालूम पड़ते दबी हुई है जहां सोज आग सीने में मैं राख हूं पर सरारों की बात करता हूं भवर में है मेरा सफीना है बादजे तला तमो में किनारों की बात करता हूं श्रद्धा का अर्थ है जब तूफान उठे हो और नाव डोलती हो अब डूबी तब डूबी होती हो तब भी श्रद्धा किनारों की बात करती तब भी श्रद्धा किनारों को मानती है तब भी श्रद्धा किनारों को जानती है डूबते हुए भी सागर में श्रद्धा में किनारे ही होते तुम श्रद्धालु को डुबा नहीं सकते क्योंकि वो डूबते में भी किनारा पा लेगा भवर है मेरा सफीना नाव उलझ गई भवर में नाव बन गई भंवर खुद हैं बादवा मौजे और सागर की लहरें कि बड़ी दुश्मन मिटाने को तत्पर तला तमो में किनारों की बात करता हूं और तूफान उठा है जोर से बाढ़ आई है भयंकर कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता कहीं कोई आशा की किरण नहीं है अंधेरा भयंकर और पूर्ण है अमावस है लेकिन फिर भी श्रद्धा किनारों की बात करती अंधेरी से अंधेरी रात में भी श्रद्धा चमकते तारे खोज लेती अमावस की रात भी श्रद्धा में पूर्णिमा ही रहती सबू और जाम गुलो नस्तन महो अंजुम गरीब दिल के सहारों की बात करता हूं हुई थी जिनसे मोहब्बत की इब्तदाय हसीन मैं उन लतीफ इशारों की बात करता हूं श्रद्धा उसको खोजती है जिसका इशारा परमात्मा की तरफ हो जीवन में वही खोजती है जिसका इशारा परमात्मा की तरफ हो तर्क वही खोजता है जिसका इशारा परमात्मा के विपरीत है तर्क है परमात्मा की विपरीत यात्रा श्रद्धा है परमात्मा की तरफ यात्रा तर्क है परमात्मा से विमुख होना श्रद्धा है परमात्मा के सन्मुख होना तर्क का अर्थ होता है जो प्रमाणित होगा हमारी बुद्धि से प्रमाणित होगा वही हम स्वीकार करेंगे परमात्मा हमारी बुद्धि से बड़ा है हमारी बुद्धि से गहरा है हमारी बुद्धि से पहले है इसलिए परमात्मा को बुद्धि प्रमाणित नहीं कर सकती तो फिर बुद्धि कहती परमात्मा नहीं जो प्रमाणित ना हो सके बुद्धि कहती वह नहीं प्रमाणित बुद्धि क्या कर पाती शुद्ध चीजें प्रमाणित कर पाती कंकड़ पत्थर प्रमाणित हो जाते परमात्मा प्रमाणित नहीं होता रुपये पैसे प्रमाणित हो जाते प्रेम प्रमाणित नहीं होता पद प्रतिष्ठा प्रमाणित हो जाती काव्य सौंदर्य संगीत प्रमाणित नहीं होता श्रद्धा जो प्रमाणित नहीं होता उसकी तरफ यात्रा है और ऐसा बहुत कुछ है जीवन में जो प्रमाणित नहीं होता और ये सुबह है प्रमाणित नहीं होता नहीं तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता अगर सब कुछ प्रमाणित होने वाला होता तो बुद्धि से ऊपर फिर कुछ भी नहीं हो सकता था फिर बुद्धि को कहां शरण देते कहीं तो कोई चरण चाहिए जहां तुम जाके कह सको बुद्धम शरणम गच्छामी कि मैं तुम्हारे शरण आता कहीं तो कुछ चाहिए जिसे तुम पुकार सको श्रद्धा का अर्थ है मेरे भीतर प्यास है यही प्रमाण है कि जल होता होगा और क्या प्रमाण चाहिए जल का कोई पता नहीं है अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक कोई खबर नहीं मिलती लेकिन एक बात पक्की है कि मेरे भीतर प्यास है मेरे भीतर प्यास है तो जल भी होगा नहीं तो प्यास कैसे हो सकती थी मेरे भीतर भूख है तो भोजन भी होगा नहीं तो भूख ही कैसे हो सकती थी और मेरे भीतर यह परमात्मा को देखने की अभीपा है तो परमात्मा भी होगा अन्यथा अन्य अभिप्सा कैसे हो सकती थी श्रद्धा ऐसी प्रती है अपने भीतर खोजती है श्रद्धा और जिस चीज की आकांक्षा पाती है उसको मानती है कि होगा अब खोजने की बात है तुमने देखा छोटा बच्चा पैदा होता है इस बच्चे को कुछ भी पता नहीं कि श्वास कैसे ली जाए इसने कभी श्वास ली नहीं है अब तक नौ महीने मां के पेट में मां की ही श्वास से काम चलाता था पहले दो चार क्षण जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी चिंता के होते हैं उनके लिए जो चारों तरफ इकट्ठे हैं पिता है मां है डॉक्टर है बड़े चिंतित रहते हैं कि दो चार क्षण में सब तय हो जाएगा बच्चा श्वास लेगा कि नहीं लेगा चिल्लाएगा कि नहीं रोएगा कि नहीं अगर बच्चा रो देता है तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते बच्चा अगर नहीं रोता तो घबरा जाते हैं, क्योंकि रोने के द्वारा ही वो श्वास लेना शुरू कर देता है रोने का और क्या कारण रोने के द्वारा वो गले को साफ कर लेता है उसके फेफड़े एक झटके से खुल जाते वो जोर की जो आवाज निकलती है उसमें उसके बंद फेफड़े जिन्होंने कभी काम नहीं किया अचानक काम करने लगते मगर इसने कभी श्वास ली नहीं थी कैसे सीखा किसने सिखाया जीने की आकांक्षा थी जरूर भीतर नहीं तो श्वास लेना संभव नहीं होता और बच्चे को भूख लगती और वो मां का स्तन खोजने लगता है भूख है तो स्तन भी होगा और बच्चे ने इसके पहले कभी दूध नहीं पिया और वो मां का स्तन अपने मुंह में ले लेता है और चूसने लगता है ये चमत्कार है क्योंकि इसकी कोई शिक्षण व्यवस्था नहीं और शिक्षण व्यवस्था होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती दो चार पांच साल लग जाते किंडरगार्डन स्कूल में भेजते सीखता तब तक मर ही जाता कुछ अनसीखा लेकर आया एक भरोसा है कि माँ होगी हालांकि इतना स्पष्ट भी नहीं है बच्चे के मन में शब्दों की तरह कि मां होगी मगर एक श्रद्धा है कि होगी ये ओठ तड़फते हैं कि ये, है, ये कंठ प्यासा है कि ये प्राण भूखे हैं तो कहीं कोई जलधार होगी कहीं कोई दूध होगा कहीं कोई पोषण होगा बस श्रद्धा यही है कि तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा की आकांक्षा है तो परमात्मा होना ही चाहिए नहीं तो आकांक्षा कैसे होती बच्चा प्रमाण नहीं मानता कि मुझे स्तंभ का पहले प्रमाण दो कि दूध का प्रमाण दो कि दूध पौष्टिक है इसका प्रमाण दो बस दूध पीने लगता है और दूध पौष्टिक है और प्रमाण मिल जाते हैं अपने आप तर्क कहता है पहले प्रमाण फिर अनुभव श्रद्धा कहती पहले अनुभव फिर प्रमाण हुई थी जिनसे मोहब्बत की इब्तदाय हंसी मैं उन लतीफ इशारों की बात करता हूं किसी के जलवाये रुख का ख्याल आते ही मैं मेहर की सितारों की बात करता हूं तेरे ख्याल से बाबस्तगी का उजरे हसी सगुफ्ता ताजा बहारों की बात करता हूं दुआ करो कि मुझे ताब दीद मिल जाए मैं बेबसर हूं नज़ारों की बात करता हूं दुआ करो कि मुझे ताब दीद मिल जाए कि मुझे उसका दर्शन हो जाए ऐसी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे उसका दर्शन हो जाए मैं बेबसर हूं नज़ारों की बात करता हूं मैं अंधा हूं और नज़ारों की बात कर रहा हूं श्रद्धा का अर्थ है अंधेपन में भी प्रकाश का भरोसा उसी भरोसे के सहारे अंधापन घटता है आंख मिलती श्रद्धा इस जगत में सबसे मूल्यवान तत्व है जिसके पास श्रद्धा है वह धनी और जिसके पास श्रद्धा नहीं उससे महानिर्धन दूसरा नहीं जिसके पास श्रद्धा नहीं उसके पास वसंत की संभावना नहीं इसलिए जगाओ श्रद्धा को और मजा यह है कि श्रद्धा सभी लेकर पैदा होते तर्क यहां सीखते हैं श्रद्धा परमात्मा से लेकर आते श्रद्धा को सिखाना नहीं पड़ता तर्क सिखाना पड़ता है तर्क का शास्त्र है श्रद्धा का कोई शास्त्र नहीं और तर्क के लिए विश्वविद्यालय है श्रद्धा के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं श्रद्धा सिखानी नहीं होती श्रद्धा तुम लेकर ही आए हो लेकिन तुम भूल गए हो कैसे उसका उपयोग करें तुम तर्क इतना सीख गए हो कि उसी के कारण बाधा पड़ रही तर्क को जरा अन करो जरा तर्क को हाथ सजाने दो कभी कभी तर्क को एक तरफ हटा के रख दो कभी कभी खोल दो द्वार आने दो सूरज को और ताजी हवाओं को देखो चांददारों को कभी कभी पृथ्वी को भूल जाओ ये जो छुद्र, तुम्हें चारों तरफ घेरे है दुकान है बाजार है व्यवसाय है थोड़ी देर को ऐसे भूल जाओ यही प्रार्थना है यही ध्यान है थोड़ी देर को झरोखा खोलो थोड़ी देर को बंद कमरे की मुर्दा हवा के बाहर आओ या कम से कम बाहर की हवा को भीतर आने दो थोड़ी देर तर्क को उठा कर रख दो थोड़ी देर के लिए भोले हो जाओ इस भोलेपन में ही तुम्हारे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुभूतियां उतरनी शुरू होंगी। यहीं से आता प्रेम यहीं से आता सौंदर्य यहीं से आता सत्य और यहीं से एक दिन तुम पाओगे की परमात्मा का भी आगमन होता है तुम्हारे श्रद्धा के द्वार से ही परमात्मा प्रवेश करता है दूसरा प्रश्न जाने क्या पिलाया तू बड़ा मजा आया झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी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 और महोत्सव तुम्हारी प्रतीक्षा करते यह नृत्य ऐसा है शुरू तो होता है समाप्त नहीं होता इस यात्रा का प्रारंभ है अंत नहीं ठीक तुम्हें हुआ जाने क्या पिलाया तूने बड़ा मजा आया ठीक क्योंकि जो मैं पिला रहा हूं उसकी पहचानने की तुम्हारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं कि वो क्या है नया है तुम्हारे अतीत में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 तुम्हारी सारी मन की चिंतना में ऐसी कोई बात नहीं है जिस इस नए तथ्य का संदर्भ बैठ जाए तो धीर धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है या या तो तुम जब होता है तभी भरोसा नहीं करते उस पर तभी तुम कहते हो कोई कल्पना कर ली होगी कोई ऐसे ख्याल आ गया कि आज मन प्रसन्न था इसलिए ऐसा लग गया तुम कुछ बहाने खोज लेते हो या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 कोई दस पंद्रह बगलों की सफेद कतार और पीछे काला बादल उस काले बादल में से तीर की तरह उड़ गए सफेद बगले एक क्षण में जैसे बिजली कौंध गई रामकृष्ण वहीं ठिठक गए कुछ हुआ बेहोश होकर गिर गए आसपास के किसान उन्हें घर उठा के लाए किसी को समझ में न आया कि हुआ क्या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 तो एक रुपया मांगता है इसको, तो है नहीं कि यही, है, इसको पत्थर है, यही पता है नहीं चाराने से तो ठीक है कि गधे के गले में बंधा रहे यह बच्चे घर में खेलेंगे चार आने में नहीं दूंगा उसने कहा उसने सोचा कम से कम आठ आने तो करी कर भी कंजूस था उसने सोचा कि देगा चार आने में चार आने में भी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 अड़चने आएंगी जैसे जैसे नाचोगे झूमोगे मस्त होगे, वैसे वैसे पाओगे कि बहुत से काम जो कल तक करने संभव थे अब संभव नहीं रहे वैसे वैसे पाओगे कि कल तक जो जीवन का डर्रा और ढांचा था उसमें अपने आप चुपचाप कुछ रूपांतरण होने लगा है, और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको अर्चन शुरू होगी क्योंकि उनकी अपेक्षाएं टूटनी शुरू हो जाएंगी